उठे मुंह रहकर घिरे हुए स्थान में शयन करने लगे। उनका सोचाचार ऐसा विनष्ट हो गया कि वे मुक्त त्याग कर जल का स्पर्श तो करते परंतु बिना पैर धोए ही बिछाने पर शयन करने लगे। वे अकस्मात भय से इस प्रकार संकुचित हो जाते थे, जैसे बिलाव को देखकर चूहे हो जाते हैं। उन्होंने स्त्री सहवास के बा� और गोपनीय कार्यों में भी नरलज हो गए। वे त्रिपुर निवासी दैत्य पहले सुसील थे, पर अब बड़े क्रूर हो गए तथा देवताओं और तपस्वियों को कष्ट देने लगे। मैं के मना करने पर भी वे विनाश की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में कलह की इच्छा जाग उठी, जिससे वे ब्राह्मणों का अपकार ही करते थे। इस प्रकार ज संप्रत्य त्रिपुर का आश्रय पाने से संकुर्ध होकर बैभ्राज के नंदन, चैत्ररथ अशोक, वराशोक, सरवर्तुक, आदि वनों, देवताओं के निवास स्थान, श्वर्ग, तथा तपस्वियों के वनों का बिद्धंस करने लगे। उस समय देव मंदिर, और आश्रम नष्ट कर दिए गए देवताओं और ब्राह्मणों के उपासक मार डाले गए इस प्रकार देवराज इंद्र के शत्रुओं द्वारा दुध्धंस किया हुआ जगत ऐसा लगने लगा जैसे टिड्डी दलों द्वारा नष्ट की हुई अन्य की फसल हो इस प्रकार श्रीमद्भाव महापुराण के त्रिपुरोपाख्यान में दुहस्वप्न दर्शन नामक १०११ त्रिपुर वासी दैत्यों का अत्याचार देवताओं का ब्रह्मा की शरण में जाना और ब्रह्मा सहित शिव जी के पास जाकर उनकी स्तुति करना सूत जी कहते हैं ऋषियों त्रिपुर निवासी दानवों का शील तो भ्रष्ट ही हो गया था उनमें दुष्टता भी कूट-कूट कर भर गई थी उन दुरात्माओं ने लोगों एवं तपोवनों का विनाश वे आकाश में जाकर सिंहनाद करते जिसे सुनकर सारे जीव जंतु भयभीत हो जाते थे इस प्रकार जब सारी त्रिलोकी भय के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई और सर्वत्र अंधकार सा गया तब भय से डरे हुए आदित्य वसु साध्य पितृगण और मरुदगण ये सभी संगठित होकर protopitamah ब्रह्मा की शरण में पहुंचे वहां पंचमुख ब्रह्मा स्वर्णमय कमलासन पर आसीन थे ये देवगण उनके निकट जाकर उन्हें नमस्कार कर के अत्याचार का वर्णन करने लगे नस्पाप पितामह त्रिपुर निवासी दानव आपके ही वरदान से सुरक्षित होकर हम लोगों को सेवकों की तरह कष्ट दे रहे हैं अतः आप उन्हें मना कीजिए पितामह जैसे बादलों के उमड़ने पर हंस और सिंह की दहार से मृग भयभीत होकर भागने लगते हैं उसी प्रकार दानवों के भय से हम लोग इधर-उधर लुक छिप रहे हैं पाप रहित बंधन यहां तक कि दानवों द्वारा खदेड़े जाने के कारण हम लोगों को अपने पुत्रों तथा पत्नियों के नाम तक भूल गए हैं लोभ एवं मोह से अंधे हुए दानोंगण देवताओं के निवास स्थानों को तोड़ते-पोड़ते तथा ऋषियों के आश्रमों को विद्धस्त करते हुए घूम रहे हैं यदि आवश्यक रही दानों द्वारा विद्धंस किए जाते हुए लोक की रक्षा नहीं करेंगे तो सारा जगत देवता मनुष्य और आश्रम से रहित हो जाएगा जब देवताओं ने पद्� तब चंद्रमा के समान गौर गौरवर्ण मुख वाले सामर्थ्यशाली ब्रह्मा ने इंद्रादि देवताओं से कहा, बुद्धिमानों में सृष्ट देवगण, मैंने मैं को जो वर दिया था, उसका यह अंत समय आ पहुँचा है, जिसे मैंने पहले ही उन लोगों से कह दिया था, सृष्ट देवताओं, उनका निवास स्थान वह त्रिपुर तो एक ही बाण के उस पर बाण वृष्ट की आवश्यकता नहीं है किंतु श्रेष्ठ देवगण मैं यहां तुम लोगों में से किसी को भी ऐसा नहीं देख रहा हूं जो एक ही बाण के आघात से दानवों सहित त्रिपुर को नष्ट कर सके देवाधिदेव प्रजापति शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई अल्प पराक्रमी वीर एक ही बाण से त्रिपुर का विनाश नहीं कर सकता एक साथ होकर दक्ष के विध्वंसक भगवान शंकर के पास चलकर उनसे याचना करें तो वे त्रिपुर का विनाश कर देंगे इन पुरू का विस्कंभ सौसौ योजनों का बना हुआ है अतः पुष्णक्षत्र के योग में जब ये तीनों एक साथ सम्मिलित होंगे उसी क्षण भगवान शंकर एक ही बाण के आघात से इसका विद्ध्वंस कर सकते हैं यह सुनकर दुखित देवताओं ने कहा कि हम लोग चलेंगे तब ब्रह्मा उन्हें साथ लेकर शंकर जी के सभा में आए, वहाँ उन्होंने देखा कि भूत एवं भविष्य के स्वामी तथा गिरी पर शयन करने वाले त्रिशूलपाणी शंकर पार्वती देवी तथा महात्मा नंदी के साथ विराजमान हैं। उन अजन्मा महादेव के शरीर का वर्ण अग्नि के समान उद्दित था, उनके नेत्र अग्निकुंड के सद उनके शरीर से सहस्रों अग्नियों और सूर्यों के समान प्रभाव चितक रही थी। वे अग्निके से रंग वाली विभूत से विभूषित थे। उनके ललाट पर बाल चंद्र शोभा पा रहा था और मुख पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर दिख रहा था। तब देवगण उन अजन्मा नीललोहित महादेव के निकट गए और पशुपति पार्वती प इस प्रकार स्तुति करने लगे देवताओं ने कहा भगवन आप भव सृष्टि के उत्पादक और पालक शर्व, प्रलय काल में सबके संहारक रुद्र समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप वरद वर प्रदाता पशुपति समस्त जीवों के स्वामी उग्र बहुत ऊंचे एकादश रुद्रों में से एक और कपर्दी जटा जूटधारी हैं आपको नमस्कार है आप महादेव देवताओं के भी पूज्य भीम भयंकर त्रयंबक त्रिनेत्रधारी एकादश रुद्रों में अन्यतम शांत शांत स्वरूप ईशान नियंता भयघ भय के विनाशक और अंधक घाती, अंधका सुर के वधकर्ता को प्रणाम है, नील ग्रिव ग्रीवा में नील चिन्ह धारण करने वाले भीम, भयदायक, विधाह, ब्रह्म स्वरूप, विधसा स्तुतह, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार शत्रुघ्न, कुमार कार्तिके के शत्रुओं को मारने वाले कुमार जनक, स्वामी कार्तिके के पिता विलोहित लाल रंग वाले धूम्र धूम्रवर्ण वर जगत को ढकने वाले क्रथन प्रलयकारी नील शिखंड नीली जटा वाले शूली प्रशूल धारी दिव्य शाइ दिव्य समाधि में लीन रहने वाले उरग सर्पधारी, तन्येत्र तीन नेत्रों वाले हिरण्य वसुरीता सुवर्ण आदि धन के उद्गम स्थान अचिंत अतर्क्य अंबिका भरता पार्वती पति सर्व देवस्तुत संपूर्ण देवताओं द्वारा अस्तुत विशुद्ध ध्वज बैल चिन्ह से युक्त ध्वज वाले मुंड मुंडधारी जटी जटाधारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य संपन्न सलिले तप्यमान जल में तपस्या करने वाले ब्रह्मर्य गामधर भक्त अजित अजी विश्वात्मा दृष्ट के आत्म स्वरूप विश्व के सृष्टिा विश्वमावृत्त तिष्ठते संसार दिव्य रूप दिव्य रूप वाले प्रभु सामर्थ्यशाली दिव्य शंभु अत्यंत मंगलमय अभिगम्य शरण लेने योग्य काम्य अत्यंत सुंदर स्तुत्य स्तुवन करने योग्य सर्वदा अर्च्य सदा पूजनीम भक्तानुकंपी भक्तों पर दया करने वाले और यनमनोगतम नित्यं दिशते मन की अविनाशा पूर्ण करने वाले को इस प्रकार श्रीमत् महापुराण में त्रिपुरदाह प्रसंग में ब्रह्मादि सर्वदेव कृत महेश्वर स्तव नामक 132वां अध्याय संपूर्ण हुआ 133वां अध्याय त्रिपुर विध्वंसार्थ शिव जी के विचित्र रथ का निर्माण और देवताओं के साथ उनका युद्ध के लिए प्रस्थान सूत जी कहते हैं ऋषियों ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवाधिदेव महेश्वर ने प्रजापति ब्रह्मा से यह कहा अरे आप देवताओं को यह महान भय कहां से आया देवगण आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के मन में जो अविनाशा हो उसे कहिए मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे कुछ भी अдие नहीं है